ॐ श्री पत्नी नम अथ नौमोध्यावाच इदे गुह्य प्रवक्षा्य मोक्ष प्रवक्षाम्य न प्रवक्षावे ज्ञानं विज्ञान प्रवक्षामि ज्ञानं विज्ञान सहित य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 तू या जिसको ज्ञातवा जान कर तू अशुभा संसारोक्ष ऐसी मुक्त हो जाएगा राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इधम उत्तम प्रत्यक्षावगम धर्मम सुसुखम करतुम अव्ययम पदक्षेद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 पवित्रम अति पवित्र उत्तमम अति उत्तम प्रत्यक्षावगम प्रत्यक्ष फल वाला धर्मम धर्मयुक्त कर सुगम और अव्ययम अविनाशी है अश्रदाना पुरुषा धर्म श्या पर अमर्तन से मृत्यु संसारेद अश्रद्धा पुरुषा धर्म से मृत्यु संसार, अच्छा संसार अन्वय एवं इस धर्मस्थ धर्म में अश्रद्धाना श्रद्धाल पुरुषाह पुरुष माम मुझको अप्राप्य न प्राप्त होकर मृत्यु संसार वर्तमनी मृत्यु रूप संसार चक्र में निवर्तन ऐसी भ्रमण करते रहते हैं मया तत्मिरं सर्वं जगत्यत्त मूर्तिना मतस्थाने सर्व भूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः पल्लच्छेद मया ततम् इदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थाने सर्व भूतानि न च अहम् तेषु अवस्थितः अनवया ईव मया मुझ अव्यक्त निराकार परमात्मा से इदम यह सर्व सब जगत जगत जल से बर्फ के सदृश तथम परिपूर्ण है च और सर्वभि सब भूत मतस्थानी मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किन्तु वास्तव में अहम मैं उनमें न अवस्थित स्थित नहीं हूँ नी भूता पच्चमे योग मेश्वरम भूतभृत मात्मा भूत भावना पदछेद नचा मतस्थानी भूतानी में योगं भूत भृत न च मतस्था भूता एवं शुद्धा भूतानी मुझमें स्थित नहीं है मैं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 भूतों में स्थित नही है यहाँ वात्रो महानी यथा आकाश वायु निर्वत महान तथा सर्वाणी भूतानी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 वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से सर्वाणी सम्पूर्ण भूत मतस्थानी मुझ में स्थित है कि ऐसा उपधार्य जान सर्वभूतानी कौन थे प्रकृति जानती मामिकय कल्प पुनस्थानी कल्पा दो सर्वभूतानि कौंतेमिका कल्पय पुनः तीन कल्पादीजा अन्वय शब्दार्थ कौंते हे अर्जुन कलप कल्पों के अंत में सर्वभूतानि सर्वता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 भूतग्रामं इमं कृष्णं अवशं प्रगतिर्वशात् परच्छेदः प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसिजामि पुनः पुनः भूतग्रामं इमं कृष्णं अवसं प्रगतिे वशात् अनुय एवं शब्दार्थ स्वाम अपनी प्रकृतिं प्रकृति को अवस्ट अंगीकार करके प्रकृत स्वभाव के वसात बल से अवसम परतंत्र हुई हिमम इस कृष्णम संपूर्ण भूतग्रामम भूत समुदाय को पुनः पुनः बार बार उनके कर्मों के अनुसार विश्री न माम कर्मा निबधनती धनंजया उदासीन वीनम असक्तु कर्मसु परेद नचमाम चमता कर्मा निबनती धनंजय उदासीन वसीनम असक्तु कर्मसु अनु शब्दाथ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 प्रकृति हेतुना मैध्यक्षेण प्रकतिनाजतरी हे मैं अध्यक्षेण प्रकति सचराचर हेतु कौंतेजतर्तते अनुमाया एवं शब्दार्थ।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 मूढ़ा अजानती परम भाव अजान मम भूत महेश्वर अन्वय एव श मम मेरे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 अर्थात अपने योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते है मोघाषा मोघ करमाणो मोघ ज्ञान विचे राक्षसीम आसुरी चै प्रगति मोहिनी मोघाषा मोघकर्मा मोह ज्ञान विचेत राष्ट्रीय प्रकृतिं ची मोहिनी अन्वय एवं शब्दाथ मोघाषा व्यर्थ आशा मोह कर्मा व्यर्थ कर्म और मोघ ज्ञान व्यर्थ ज्ञान वाली विचेत विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन प्रकृति को एव ही धारण किए रहते हैं महात्मा नुम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता वजन्ते नन्य मनसो भूतादीन अव्ययम् महात्मा पार्थ दी प्रकृति आश्रिता भजन्यूता पर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 अनन्य मन से युक्त होकर भजन की हैं। सत्तम माम यतंतस्च माम भक्त्या भजंती है उपास की भक्त्या नमस्त चम भक्तियां श्रता दृढ़ निश्चय वाली भक्तजन सततम् निरंतर की मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए यतन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 मुखम् मुखम् अपि ज्ञानये नजतम विश्व मुख्ता दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से तेनालीर पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं क्या और दूसरी मनुष्य बहुधा बहुत प्रकार से स्थित विश्व तो मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक पृथक भाव से उपासना करते है अहम् क्रतु अहम् यज्ञ स्वधा अहम् अहम औषधम मंत्रो हम अहम् अहम् एव आज्यम अहम् अग्नि अहम् हूतम पदछेद अहम क्रतु, अहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम मंत्र अहम एव अग्नि, क्रतु, क्रतु, मैं यज्ञ, यज्ञ, अग्निन्वय मैं अहमु स्वधा स्वधा मैं हूँ औषधि अहम् मैं हूँ मंत्र मंत्र अहम् मैं हूँ खाद्यमृ अहम् मैं हूँ अग्नि अग्नि अहम् मैं हूँ हुतम हवन रूप क्रिया भी अहम मैं एव ही हूँ जगत माता धाता पिता, महा, यजु पिता अहम जगता माता धाता पिता अन्वय श्रद्धा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 ऋग्वेद, साम, सामवेद और यजू, मैं हूँ गतिर्भ प्रभु साक्षी नीवा प्रलयस्थान निधान बीजम अव्यय अव्ययम् छेद गति ही भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृत प्रभ प्रलय स्थानम निधान बीजम अव्ययम अन्वय एवं श्रद्धार्थ गति प्राप्त होने योग्य परम धन भर्ता भरण पोषण करने वाला प्रभु सबका स्वामी साक्षी शुभा शुभ का देखने वाला निवास सबका वास स्थान शरणम शरण लेने योग्य सुहृत प्रत्युपकार ना चाह कर हित करने वाला प्रभवा प्रलय सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु स्थानम स्थिति का आधार निधानम निधान प्रलय काल में संपूर्ण भूत से जिसमें लय होते हैं उसका नाम निधान है अव्ययम अविनाशी बीजम कारण भी अहम मैं हूँ तपा अहम वर्षम निगृहणा जामी अमृतम च मृत्युश्च सद अर्जुन पदच्छेद तपाई अहम अहम वर्षम निगृहणा उत्सृजा चमृतम च असत् चत अहम् अर्जुना अन्वय एवं शब्दार्थ अहम् मैं ही तपा सूर्य रूप से तपता हूँ वर्षम् वर्षा का निगृहणा आकर्षण करता हूँ च और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 यज्ञे येगतिय पुण्य आसाद सुरेन्द्र लोकनि दिव्यादाचीद त्रैवीमा सोम पापूत पाप यतिथय से आसाद्य सुरेंद्र लोकम असन दिव्यान दिव्य देव भोगान केव शब्दार्थ त्रैविद्या तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले सोमपा सोमरस को पीने वाले उत पापा पाप रहित पुरुष माम मुझको यज्ञों के द्वारा इष्टवा पूज कर स्वर्ग, स्वर्ग की प्राप्ति प्रार्थयते चाहते हैं ते वे पुरुष पुण्यम अपने पुण्यों की फल रूप सुरेंद्र लोकम स्वर्गलो को आसाध्य प्राप्त होकर दिवि स्वर्ग में दिव्यान दिव्य देवभोगान देवताओं के भोगों को असनति भोगते हैं तम भुग्त स्वर्ग लोकम विशालम छीने पुण्य मर्त विशन्ति एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना गता काम कामा लोकं छीने ोक विशाल क्षीणे पुण्ये मर्तलोकं विशंतींत्री धर्म अनू प्रपन्ना शब्द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 प्राप्त होती है। माम ये अन्युपाषा नीताभेम वहाम्यहम्छेद अनिया चिंतन पर्युपा युक्ता वहामि अहम् अन्वय इयम् शब्दाथ ये जो अन्य अनन्य प्रेमी जना भक्तजन माम मुझ परमेश्वर को चिंतन निरंतर चिंतन करते हुए परुपास्ते निष्काम भाव से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 अहम मैं स्वयं वहां प्राप्त कर देता हूँ येदेवताजंसे श्रद्धा के माम कौं यजंत विधि अन्य देवता भक्ता श्रद्धा अन्विता। ते अभी मे कौंते यजंती अविधिवक अन्वय एवं कौंतेय हे अर्जुन अपि यद्यपि श्रद्धा से अन्विता युक्त ये जो सकाम भक्ता भक्त अन्य देवताः दूसरे देवताओं को यजंती पूजते हैं कि वे अपि मुझको अपी पूछते हैं, हैं। किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है अहम ही सर्वयज्ञा भोक्ता च प्रभुदेव चा न तो मानती अतः अहम् अहम हीय भोक्ता चुु न तो मजं इव शब्द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 जानते अतः इसी से सेवंसी गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते है या देव्रता देवान पितृत व्रता भूतानी भूते ज्यादा मध्या जिनोपिमा परेद या देव्रता देवान पितिन्या पितृव्रता भूतानी भूते मज्जा की नीमा अन्वय एवं शब्द देवव्रता देवताओं को पूजने वाले देवान देवताओं को या प्राप्त होते है पितृव्रता पितरों को पूजने वाले पितरिन पितरों को यान्ति प्राप्त होते हैं भूतों को पूजने वाले भूतानि भूतों को यान्ति प्राप्त होते है और मध्यादिना मेरा पूजन करने वाला भक्त माम मुझको अपि ही यान्ति प्राप्त होते हैं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 प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ तत्व पत्र मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित अश्नामी खाता हूँ योशी यदश्नासी यज्जूह ददासी यौन तेज तत्कुरुष मदर्पण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 खाता है यो जो, जो होशी हवन करता है या जो जो देता है या जो तप करता है तब मदर्पण मेरे अर्पण पुरुष कर शुभासवम मोक्ष से कर्म बंध नहीं संयास योग आत्मा वि मुक्त मैश्यसी परेद शुभाशुभ फ मोक्षसी से कर्म बंधन संगयुक्ता अन्वय एवं शब्दारन्यास योग युक्ता जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त वाला तू शुभा कर्म बंध नई कर्म बंधन ऐसी मोक्ष ऐसी मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त मुक्त होकर माम मुझको ही उपैश्य प्राप्त होगा समोहम ये भक्त्या सामोहम सर्वतेषु नोस्ज भक्त मई तेषु चाप्यहम पदक्षेद अहम सर्वूते ये भजन तो भक्त्या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 प्रेम से भजंती भस्ते ते वे मई मुझ में हैं च और अहम मैं अपी भी अपीश उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ अपी चेत सुदूराचारो भजते माँ मन भाग साधु रेव सा मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा पदछेद अपि चेत सुदुराचारः भजते माम साधु मन्तव्या एवं स मतव्य सम्यक् व्यवस्थित ही सन्वय एवं शब्दार्थ चेत यदि कोई सुदुराचारः अतिशय दुराचारी अपि भी अन्य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 आंती माम ही पार्थ ये अपि ोन स्त्रिय हवैश्या तथा ते शुद्र सेवय एवं शब्द क्योंकि पार्थ हे अर्जुन स्त्रीय स्त्री वैश्याह वैश्य शुद्र, तथा तथा शुद्रप योनियप योनि चाण्डालादी ये जो कोई अपि भी स्यु हो ते वे अपि भी माम मेरी व्यापारित शरण होकर पराम परम गतिम गति को ही प्राप्त होते हैं पुनर पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राज्य अन्यम असुखम लोकम पुनः भजस्वेद्राह्मणा पुण्या भक्ता तथा अन्यम असुखम लोकम इम्य भजसु मन्वय पुनः शब्दाथीर तो इसमें तो कहना ही किम क्या है जो पुण्याण्यशील ब्राह्मणा ब्राह्मण तथा तथा राजर्ष भक्ताः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 राजविद्या राजजविद्याजगुहनाम नवमोध्याय